सुरेंद्र के मकान पर नरेंद्र आदि के साथ अब जहाज कोयल घाट लौट आया सब लोग उतरने की तैयारी करने लगे कमरे से बाहर निकलते ही सबने देखा खुजागरी पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र हंस रहा है भागीरथी के जल पर मानो उसकी ज्योत्ना का लीला विलास चल रहा है श्री राम कृष्ण के लिए गाड़ी मंगवाई गई कुछ देर बाद मास्टर और एक दो भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण गाड़ी में बैठे केशव के भतीजे नंदलाल भी गाड़ी में बैठे थोड़ी दूर तक साँस जाएंगे जब सब जन गाड़ी में बैठ गए तब श्री राम कृष्ण ने पूछा वे कहाँ हैं अर्थात केशव कहाँ हैं देखते ही देखते केशव आ खड़े हुए चेहरे पर मुस्कान थी आकर पूछा कौन कौन जा रहे हैं गाड़ी में सबके बैठ जाने पर केशव ने भूमिष्ट होकर श्री रामकृष्ण की पद्र झूली ग्रहण की श्री रामकृष्ण ने भी स्नेहपूर्ण शब्दों में विदा ली गाड़ी चलने लगी यह अंग्रेजों का मोहल्ला है सुंदर राजमार्ग है दोनों ओर सुंदर सुंदर इमारतें हैं पूर्ण चंद्र उदित हुआ है इमारतें मानो चंद्र की बिमल शीतल किरणों में विश्राम कर रही है दरवाजों पर गैस बत्तियाँ कमरों के भीतर दीप मालाएं जगमगा रही हैं। जगह जगह पर हारमोनियम पियानो के साथ अंग्रेज महिलाएं गा रही हैं। श्री राम कृष्ण आनंद से हास्य करते हुए जा रहे हैं एक जगह एकाएक बोल उठे मुझे प्यास लग रही है क्या किया जाए नंदलाल ने इंडिया क्लब के पास गाड़ी रुकवाई और ऊपर जाकर कांच के गिलास में पानी ले आया श्री राम ने मुस्कराते हुए पूछा गिलास धोया है ना? नंदलाल के हाँ कहने पर श्री राम ने उस गिलास का पानी पी लिया आपका भालक जैसा स्वभाव है गाड़ी के चलते चलने लगते ही बाहर झाँक कर आस के मनुष्य गाड़ी, घोड़े चांदनी आदि देखने लगे हर एक बात में आनंदित हो रहे हैं नंदलाल कलुटोला में उतरे श्री राम कृष्ण की गाड़ी सिमुलिया स्ट्रीट में श्री सुरेंद्र मित्र के मकान के सामने आ पहुंचे श्री राम कृष्ण इन्हें सुरेंद्र कहा करते थे सुरेंद्र श्री राम कृष्ण के परम भक्त हैं परंतु सुरेंद्र घर में नहीं है अपने नए बगीचे में गए हैं घर के लोगों ने बैठने के लिए नीचे का कमरा खोल दिया गाड़ी का किराया देना होगा कौन देगा अगर सुरेंद्र होते तो वे ही देते श्री राम ने एक भक्त से कहा किराया घर की स्त्रियों से मांग लो ना क्या वे नहीं जानती कि उनके पति वहाँ आया जाया करते हैं सब हंसते हैं नरेंद्र उसी मोहल्ले में रहते हैं श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को बुला लाने कहा घर वालों ने श्री राम कृष्ण को दूसरे मंजिले पर ले जाकर बैठाया कमरे की फर्श पर बिछायत बिछी हुई है उस पर दो चार तकिये रखे हैं दीवार पर सुरेंद्र के द्वारा विशेष प्रयत्न पूर्वक बनवाया हुआ तैल चित्र है जिसमें श्री राम कृष्ण केसो को हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध आदि सब धर्म तथा वैष्णव आज सब संप्रदायों का समन्वय दिखला रहे हैं श्री राम बातचीत कर रहे हैं इतने में नरेंद्र आ पहुंचे अब तो श्री कृष्ण का आनंद मानो द्विगुणित हो उठा आपने कहा आज केशव सेन के साथ जहाज में बैठकर घूमने गया था विजय था ये सब लोग थे मास्टर को निर्देशित करते हुए कहा इनसे पूछो विजय और केशव को मैंने कैसे माँ बेटी का मंगलवार जटला कुटिला के बिना लीला की पुष्टि नहीं होती ये सब बातें कही मास्टर से क्यों जी मास्टर जी हाँ रात हो गई पर अब भी सुरेंद्र नहीं लौटे श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर जाएंगे अब अधिक देर नहीं की जा सकती रात के साढ़े बज गए हैं राह में चंद्रमा का प्रकाश छाया है गाड़ी आई श्री रामकृष्ण चढ़े नरेंद्र और मास्टर ने उन्हें प्रणाम किया और दोनों कलकत्ते में अपने अपने घर लौटे